पशा दुख्यन समंता दीदारक समीन ये ये आपको आपको आपका अपुप्त धारण के लिए आपको भी लुप्त आपको से से तो बहुत है देखने में तो, गी। आगे गी। आगे तो, तो से उसको देखने में प्रतच्छा नहीं तो के के समानता प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान शांति सब ओर से प्रज्वलित और सूर्य के हैं हैं अपने आप का दर्शन में में में पहले भी भी कर कर कर सकते सकते लगा है बादधारी छत्रधारी सभी ओर से आसमान कठिनता से देखने लोग भी देख, सब ओर से प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की समान क्रांति वाले अप्रमेय सदरों के आपका दशन करता है क्या स्वाम अपने जोड़ लेना यहाँ जोड़ लेना क्या अपने एक बार क्या आया है आप्षान ना क्या अपनयी आपका दशन करता है पदार्थ भक्त में देखेंगे विशेषता है होती है, की थी थी है में उसे क्या कहते हैं का अच्छा समात है यहाँ पर सर्वतःण तम सर्वता है सर्वता इसका है इसके साथ से का आपको देखने जो क्षता समंतः का समंता समंता है करते समन्तता का सर्वत्र में सबोर से सज्जलि अग्नि और सूर्य के समान शांति वाले सज्जल अग्नि और सूर्य के समान शांति वाले अनला दोनों अनलाको बन गया कर्म प्रज अन प्रजलि और सूर्य दीपो अनको यहाँ कर्मधार्य समास होने पर हो तो क्या होगा दीपकड़को कयोग से क्या लेना है दीपका दीपक दीपका क्या हो जाएगा दीप का दिखाएगा दीप का दीप का अनुराग कह द्विती द्वितीय कहा दीप का अनुराग द्विती हो गई है। तो अग्नि और सूर्य की झुकी के समान समानी है दीप का नाकिन कम दुकिया में बनेगा वहां दीप का नगा असत्य परिचे मतलब जिसका परिच्छेद न किया जा सके परिच्छेद का त्याग होता है जिसका परिच्छेद न किया जा सके देशकाल तो वस्तु परिच्छेद रही मतलब अनंत अपने यहाँ पर नहीं है सामान्यता अप्रमेय कर्क होता है ज्ञान तो का अभिषय जो प्रमेय तर्क होता है क्रमा का अप्रमेय का त्याग होता है क्रमा का अभिषेय ज्ञान का अभिषय पर यहाँ पर वो अर्थ करते हैं की जिसका परिक्छेद किया जा सके मतलब क्या है कि देशकाल वस्तु परिच्छेदीमत अब ठीक ऐसा यहाँ लगा छुटा इस, इस कारण ही आपके अच्छा, आपका, आपकी योग शक्ति देख, देखे जाने से आपकी योग शक्ति का दर्शन करने से योग शक्ति दर्शनार्थ दर्श है ऐश्वर्या दर्शनार्थ ऐश्वर्या दर्शनार्थ है अच्छा की आपके ईश्वर में देखने से आपसे अच्छे पर का दर्शन करने से अनुमोन अमृति लगता है या करता हूँ अमृति करता है अब देखेंगे इत अच्छा यहाँ पर लगाना से आपकी आपसे इका शक्ति दर्शनार्थ एवं शेक है आपकी इका योग शक्ति दर्शनार्थ एवं आपके इस योग शक्ति का दर्शन करने का? Um, yeah. तो का से आपके इस अच्छा ईश्वर का दर्शन करने से अन्य क्या करता हूँ धूमित होती है तो यहाँ अच्छा ईश्वर का दर्शन करने से धूम के दर्शन से धूम जब नहीं से थी धूम प्रदर्शन धूल के ज्ञान जब धूम जब यहाँ तो ये यहाँ पर योग शक्ति के ज्ञान से हमते हैं छुट्टी करते हैं कई ला रहे हैं अच्छा अच्छा तो पार्ट सुधार लोग गई है ये जो है ना अनलो दीपो लिखा है ना दीपक होना चाहिए बका लेनी चाहिए ये मुद्र दो पहले का ठीक है हाँ और नहीं है है। है, ना ना ना अपने सामने। करते हैं क्या अनुमति करते हैं तो बताते हैं परमं क्षर पर विश्व परम शाश्वत सनातनं सनातन ये आग अविनाशीत परम जानने योग्य परम ब्रह्म है परम काम ऐसा लगाना स्वम ये ऋतम आग जानने योग्य अक्षरम पर अग्नसी परिपदम आप जानने योग्य अक्षरम अग्नि परि धन इतना तेज, इतना है तो कि है। नहीं हो सकता है स्वयं अर्थ परम विधानम आप इस, इस विश्व के कर्म हैं। आप इस विश्व के करम अक्षर सभी विश्व के शरीर के एक हम कि तो अव्दया अव्दया आप इस चरित्र के परम आश्र है अवगया करता है अधिकारी आप अधिकार अधिकारी है शास्त्र धर्म गोपता रहने वाले धर्म के है सदा रहने वाले धर्म के रक्षक है स्वम तो सनातन है आप सनातन है पुरुष है आप सनातन है और पुरुष है पुरुष उत्पन्न तो भगवान को कहा जाता है ना पुरुष में कम पुरुष है न ऐसा कर लेना आप सनातन पुरुष है सदा रहने वाले पुरुष है सदा बवा सनातन आप सदा ऐसा मेरा ऐसा <Lake honeymoon> मेरा ऐसा मेरा मत है ऐसा अगवा ऐसी ऐसा मेरा मत है अक्षरम की दिक्ति बताते हैं अक्षरम परम सिर्म पर आपने योग्य अविनाशी पर ब्रह्म है आप मुखो के द्वारा जानने योग्य अविनाशी पर विश्व से क्या यहाँ पर समस्त से जगेगा आप इस संपूर्ण जगत के परम आश्रय है परम कैसे प्रतिष्ठण श्रेष्ठ आश्रय है आश्रय बताते हैं से, अस्मीं, अस्मीं इसमें रखा जाता है इसलिए इसे क्या कहते हैं निधान इसमें रखा जाता इसमें है इसलिए इसे क्या कहते हैं निधान कैसे निधान है भगवान कैसे इसमें रखा जाता है इसलिए इसे निधान कहते हैं तो सब कुछ भगवान में रखा जाता है भगवान क्या निधान का भ्या है ना इसमें रखी जाती है इसमें रखा जाता है का का पर पर आप संपूर्ण जगत के आप किस पर बैठे हैं बैठे हैं अब आसन किस पर रखा है और क्या तुम और क्या क्यों देते हैं वहाँ लिखा है यह भी लिखा है वहाँ के वाली में दिल खिला गया है न देख करके न तो वे तो आपका वे होता। दिकार। आपका दिकार नहीं होता क्या आपका विकार नहीं होता इसलिए आप कहते हैं अवगे शाश्वत धर्म गोपता निकाश्वत शाश्वत का सदा तो सदा होने वाले को क्या कहते हैं शाश्वत तो सदा होने वाला घर में मतलब हुआ है शाश्वत धर्म का क्या नित्य धर्म सत्य गोपता सत्य से क्या लेना शाश्वत धर्मत् समाज शास्त्र धर्म की रक्षा का आप हैतना कांतरा मतलब चिरकाल से रहने वाले पुरुष आप है आप सदा रहने वाले पुरुष सदा रहने वाले कर पुरुष आप है बोल दिया ना आप बोल दिया सदा रहने वाले कर पुरुष है ऐसा मेरा मत है मत अब मता है ना कार मता, मता, मता में श्लोक में मताप्राय मत ऐसा मेरा को बड़ी अब देखो इसको अनंत वीरम अनंत स्वाम विश्वम अनादिध्या अनंत अनुमति का विश्वमिद अगर अध्याय समझा देखेंगे आदि या मध्यम या दोनों समाप्त हो गए नहीं ये भाग्य कार्य भगवान क्या है इसका अर्थ निर्देश करते हैं जब समाप्त करना होगा तो आपको सबका क्या करना पड़ेगा द्वंद्व तो आदि क्या मध्यम क्या अंतम क्या द्वंद करने पर क्या बनेगा आदि नहीं आदि मध्या और नदि मध्यातम यस् जिसका आदि मध्य और अंत आदि तो तो का मध्यम क्या अंता ऐसा का जस्ट वो बात निकल लेना और भगवान अर्ध का निर्देश करते हैं समाज अलग से समझना तो पड़ेगा नहीं है अर्थ किया आदि क्या मध्यम क्या अंता है देख लेना इसमें क्या है ने? वो तो वो कर देना जिससे आदि मध्य और अंत जितना नहीं है काम वह या सही अनाज मध्यम का मतलब आदि मध्य और अंत से रही किससे रही थे आदिवेगा अच्छा तो अभी देखो श्लोक में आइए अर्जुन आदि मध्य और अंत से रहित अनंत से अनंत पराक्रम वाले कैसे अनंत पराक्रम वाले अथवा तो तो अनंत वाले आदि मध्य अंत से रहित अनंत सामर्थ वाले अनंत भुजाओं वाले अनंत भुजाओं वाले चंद्र तथा वाले अर्जुन जिस विराट रूप का दर्शन कर रहा है उसने एक मित्र सूर्य है और एक मित्र से अचान तो स्व तो के समान के ऐसा है दशा विष्वम सपंतम अपने पेट से इस विश्व को तपा तपाते हुए स्वेदादम विष्णम सतंतम अपने पेट से इस विश्व को तपाते हुए ग्राम पत्या आपका दर्शन करना है अनादिध्या आदि मध्य और अंक से रही अनंत सामर्थ्य वाले अनंत भुजाओ वाले चंद्रमा तथा चंद्रमा तथा स्वा तेजता इदम विष्क अपने तेज से इस विश्व को सपाते हुए आपका दर्शन बताओ महा पर अनाद मध्यता तो हो जाएगा ना आदि मध्य और अंक से रही कम स्वाम और तो द्वितीय में क्या बनेगा अभी आपको मत दो देख रहा हूँ अनंतम गर्दीय आपसे नहीं है तो से इसलिए अनंत क्या है अनंत भावत वाले अनंत वीरिया गर्द है अनंत माम वाले अनंत परम वाले द्वितीय में क्या बनेगा अनंत वीरियम सदा अनंत यहाँ पर देखेंगे अनंत है अनंत बाबू होगा सूर्य नेत्र और सूर्य नेत्र और सूर्य दोनों नेत्र हैं जिसके आपके वास्तव क्या होगा सब सूर्य नेत्र आपको द्वितीय तो क्या बनेगा और सूर्य और अग्नि के देख रहा वस्त्र में समान निकलाशा घटाशा अग्नि के समान मुक्त है अग्नि के समान मुक्त नहीं उदास कर अनि है ना दीपता का उठाता करके अग्नि तो यहाँ पर ये है दीप और तो उदास का समाप्त क्या दिया है करना है और फिर दीपता उदास का वक्रम के साथ समाप्त दीपता उदास का दीपका का उदासा क्या प्रज्वलित अग्नि के समान वक्र है जिसका वक्र का समूह आपका आप कहते हैं दीपात वक्रम दीपात वक्रम प्रज्वलित अग्नि के समान मुखवाने कदम-कदम पर इवन डिस्काउंट कम-कम कदम-कदम पर साथ मिलता है है तो बाकी भी अपने टेस्ट पेज विश्व को के पास ये आपको दे रहा है सूर्य के बदले फिर के भी प्रदान होगी जितनी कंडीशन मिलेगी देखिए द्यावा प्रतियो जिगमंत्रा वियासंपय केमिशष्ट सर्व विश्व मुनु मिठाच सर्वाच दृष्ट अद्भुत रूपम उग्रव इदकत्र स्वर स्वर स्वर और और का का का जब ना यह मध्य भाग एक ही व्यापक यहाँ पर योग है एक ही व्यापक एक आपके द्वारा ही गया द्वारा ही के लोक और लोक या आकाश से एक द्वारा ही व्याप्त है दूसरा क्या सर्वाह क्या सर्वा है, जिसा है? जिसा। जिसकर जिसकर लिए ना तो यहाँ पर व्याप्ता ऐसा के है। सर्वा देखा व्याप्ता और सभी दिशाएं एक आपसे ही सभी दिशाएं एक आपसे ही व्याप्त है दीशाओं के लिए व्यापक कौन है भगवान विश्व रूप भगवान और दीशाओं में भी ज्यापते हैं दिशा व्यापति हो जाएगी वे व्यापक हो गए अब देखेंगे विश्वास अद्भुतम रूपम उप्रम का अद्भुतम रूपम उप्रम और इधम अन्य देखेंगे महात्मन हे महात्मन तवा उग्रम रूपं महात्मन तवा तव अदुतम उग्रम रूपं विश्व लोकर प्रियम प्रव हे महात्मन आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देख आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर कर लोकर प्रियम प्रव तीनों लोग तीनों लोग कैसे हो रहे हैं सूर्य के समान में हैं, के में तो सब हो रहे हैं मतलब हो रहे हैं डर तो रहे जो लोग देख रहे हैं तीनों लोगों के प्राणी वो तो सब सोचते हैं मध्य भाग के लिए यहाँ पर अंतरिक्षण मत कर लिया है देखा है तीन लोगों में विद्यमान जिन जिन लोगो ने देखा है तभी तीनों लोग के सभी लोगों तीनों लोग ने विद्वान सभी प्राणियों ने देखा है मतलब नहीं है तीन लोग के प्राणियों ने जितने भी लोग हैं का अंतरिक्ष अंतरण करोको लोगों को मजबूत आकाश आकाश आकाश ये पृथ्वी एक का द्वारा तो व्याप्त है और सभी दिखाएं आपके द्वारा तो व्याप्त है लगाएंगे तो दे उपलब्ध देख करिया का, कर या साक्षात्कार करके अद्भुत कर सर्वीम विष्ण जनक आश्चर्यक रूपम उग्रण और लोकार हो रहा है अथवा विचलित हो रहा है है शुद्ध स्वभाव जो शुद्ध स्वभाव वाला न हो उसे अधुना, अधुना ऐसा अर्जुन का, का प्रश्न था तो अभुना का निर्णय आये ना अभुना नहीं आइये अजुना नया आपका निर्णय करने के लिए आप उसका निर्णय करने के लिए पांडव जयम एकांतम दर्शन एक दर्शनानी निश्चित पांडवों की जय को दिखाऊंगा या अनिवार्य रूप पांडवों की जय को दिखाऊंगा पांडवों की जय को अनिवार्य रूप से दिखाऊंगा किला कोना ही चाहिए दर्शनानी किला का एकांतिकम पांडवों की जय को अनिवार्य रूप से दिखाऊंगा पांडव जयम एक होना चाहिए समझती है पांडवानंद जय पांडवानया पांडवया हो इस तर्दित्य। तर्दित्य। है। इस प्रकार प्रकार भगवान भगवान हैं हैं क्या और कर रहे अमी इति इति घंती गीताजल गृहसीस्त उस्त उसी पुष्क अमी ही सूर्य संगति लगाइए अमी सूरस है ये देवता के समूह ये दो समूह ही विसंकी हाथ में ही प्रवेश कर रहे हैं भाष्यकार ने लिखा है की कुछ देवता भी पृथ्वी का धार में अवतरण करने के लिए अवतार में जो वस्तु वाली वस्वता को जिसमें कुछ देवता भी अवतार लेकर के सेना में कुछ देवता भी नमुष रूप में अवतरित तो होकर के उनकी सेना में शामिल थे तुम्हें आपका सुबह क्या वही देवता जो मनुष्य रूप धारण करके आए है तो वही मनुष्य रूपधारी रहा कि कुछ मनुष्य रूपधारी देवता रूपधारी देवता विसंगी आपने ही प्रवेश कर रही है ये देवता आपने प्रवेश कर रहे भयभीत होते कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ करके कर के हाँ स्थिति कर रहे हैं प्रांजलिया कहकर हाथ की स्थिति कर जोड़ते हुए भागने में भी असमर्थ हो सकते भयभीत हो गए भाग भी नहीं सकते जाएंगे कहा जहाँ जाएंगे वही वो बैठा हुआ है शब्द जरूरी है जितना विराट होते कहा जाओगे भागी नहीं सकती <laughs> भाई कुछ लोग भी है है हाथ जोड़े हुए लिखा है ना तो वो आख में आ गया उपवास्तिक की महासंग्रह मातियों और सिद्धों के समूह मातियों और सिद्धों के समूह स्वस्थ इस उपवा स्वस्थी जगत का कल्याण हो स्वस्थ कल्याण हो इसका जगत का जगत का कल्याण हो ऐसा कैसा भगवान तो ने इतना विराट धारण किया है ऐसा मार्सियों और सिद्धों को लग रहा है कोई सब तो संघार नगवान के शरीर में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे जगत है। तो तो तो तो तो तो तो है और सिद्धों में कहें जगत का कल्याण हो ऐसा कह कर ऐसा कहकर कुछ कला भी स्थिति कौन स्थल कुछ कला भी उस कलावी कला भी संपूर्ण ही इस के के इस के संपूर्ण संपूर्ण द्वारा पर आप हैं सब पढ़ रहे हैं ऐसा कहकर पुस्तक संपूर्णों के द्वारा इस स्त्री कर रहे हैं आपका स्थल है। कर रहे हैं आपकी प्रार्थना कर रहे हैं अमीर अमीर से क्या लेना है यहाँ पर युद्ध माना युद्ध माना तो अमीर ने ना युद्ध माना युद्ध युद्ध करने वाले युद्ध अमीर मतलब क्या है कि सामने वाले अगस्त क्या है अगस्त लेना की युद्ध करने वाले युद्धा युद्ध करने वाले पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मनुष्यमूह से अवतीर्ण हुए पृथ्वी का भार भारण करने के लिए या पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हुए के के कर रहे हैं अर्थात आपने में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं गौहाली में किसी गांव का देवता तो भी नहीं है हर गांव के देवता यहां अलग अलग होते हैं हर गांव का अलग अलग देवता होते हैं औ्रद्धा स्प्रद्धा ज्यादा तो देवता है लोग हैं तो की को भी भी है है अभी अभी तो ठीक करने से गांव जोता के करेंगे तो अच्छा ही है है नाम हैं आप में प्रेस करते हुए है कि मालूम हो जाएगा ना कि सब इसी में ली हो जाए सब भर ना। तो तो है ना दोनों सेना में जो सामने नहीं करेंगे और पांडून सेना भी बहुत जरूरी है इस काम को जल्दी मुख्य मुख्य दिखाई दे रहा है लगता तो तो है समझ जाएंगे तो पांडो की सत्य से है उसका उसमें या उस समय कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए बड़ंतर स्वाम स्वाम सुरंत की आपकी स्थिति का रहने हाथ जोड़े हुए आपकी के का रहने कौन स्थिति कर रहे हैं कर रहे हैं इतना तो तो भागो और खास नहीं अब ये क्या था तो उत्पाक आदि के उस के चिन्हों को धान कर उत्पाद का चिन्ह मालूम हो जाता है इसे कहते आकाश में धूमता रिकलेगा केतु निकलेगा तो ऐसा तो ऐसा काम हो जाएगा कोई तो बड़ा राजा जाएगा कोई किसी ऐसे है, ना। कि है से आकाश आकाश में में में नहीं गिरने दिन वो युद्ध आरम्भ होने आरोप युद्ध आरम्भ होने है, उत्पाद आदि के चिन्ह उत्पाद का संकल्प आदि से क्या लेना धन उत्पाद आदि के चिन्हों को देख कर जगता स्वस्थ अस्पताल जगत का कल्याण हो ऐसा कहकर मार्की और सिद्धों के समूह आपकी संपूर्ण सूत्रों की स्थिति कर रहे हैं मान पूछगा नाम क्या कह सिद्धों के समूह की स्थिति कर रहे हैं संपूर्णादी का द्वारा संपूर्ण सूत्रों के द्वारा आपकी कोशिश करने रहे हैं और समस्या हो जाती है भगवान चढ़ जाए तो कहा तो भगवान चढ़ जाएगा तो कहा जाए ये समस्या हो जाती है क्या अन्य और अन्य रुद्रादी क्या है हु। हा、क्या पाहा। चा? दुण्ताग्या? चा? दुण्ताग्या? क्या क्या रुद्रादित अल्पदे रुद्राद्यासवाल विश्लेष्म गंधर्वयुद्रसा क्या विस्मता चल रुद्रादित क्या रुद्र एकादश रुद्रा क्या है ना आठ रुद्रादित क्या ये और जो होता है अलग है नाम है साध विश्व विश्व देव एक देवता का नाम है ना का नाम है ये का नहीं है अलंत भूषा में नहीं, तो नहीं है दो तो तो और कुमार जल्दी आना है कुमार क्या ऊ सुहा और यह क्या है कि गरम गर्म उसको खाने वाले गरम गरम पदार्थ पीने वाले तो उन्होंने गरम गरम पीने को कहा जाता है तो ऊ सुर समस्या है कि गर्म वस्तु का पालन करने वाले उमक पिता रुद्र का वसुदेवता विषय देव अश्वि कुमार अमरु और उठा गंधर्व रक्षा सिद्ध संध्या है गंधर्व असुर और सिद्धों को समूह किससे किससे समूह जंबरों में हाँ जंबरों गान के लिए आने के लिए भी अच्छे हैं गान कलाकार अच्छे होते हैं जंबरों में ये कलाकार कैसे जंबरों जैसे ठीक है वो कौन कैसा गान करने में लगा होता है ये चीज़ ये जन करने जाते हैं अक्षु अक्षु के लिए कैसा कैसे हैं है, को स्वीकार करने वाले शुरू हो गए को करने वाले? भी है कि कि होते उसे है की उन्होंने नहीं लिया तो स्वीकार न करने का भी रहता आरमय सभी ही नहीं थे ललन असुर और सिद्धों के के के के लिए लिए है ना में सामान्य समय सर्वे सभी ये सभी लोग स्वाम विस्मिता एवं आपको के आश्चर्य होकर ही देख रहे हैं क्या एवं दोबारा लेंगे, रुद्र आदित्यवता ले और जो साध देवता है क्या करना है शुभासिकर लेना आपको विष्णे देव हैं, अश्विनी कुमार है, हैं, मधु है और सुभा है ले या या था था तो नहीं नहीं क्या और या के के जन लर्धा ये सभी लोग तो तो है से से से से से या के अलग हाँ विश्व देव और अश्विन कुमार विश्व जो अलग विश्व से लेना है अश्विन कुमार ने नाम है सिर्फ जोड़ा है ना बजानक में आता है दगजंग आश्रमान ने उनको देश किया है और उन्होंने अपना इंद्र ने स्वीकार किया इंद्र ने कहा था जो विद्या के जी को देना है तो अश्विनी कुमार विद्या सीख ले तो बोले कि हम सुखाएंगे नहीं पाधर प्रतिशत नहीं आया पर घटना नहीं है है रुद्राया गणा समूह रुद्रादी कुमार देवता है तो मतलब विश्व दे दे दे जो देव ऐसा भी बोला जाता विश्व अश्विन अश्विन कुमार मधुदा मतलब पुष्पान करने वाले कॉम्पिटर के बड़े हैं ना तो नाम बड़े नाम हो जाएगा ऐसा गंधर्व है यह शाखा कोवे radii क्या है उधर उससे उत्तर दिशा में है कोवे radii कोवे radii एक अगला और कोण वितरण आदि y के लिए पहला तो पहला क्लास तो कोवे radii से दूरी से मतलब लिखो पानी बड़ा बहुत है ये त्रिज्या आदि इसीलिए कपली आदि से कपली आदि उनके या के से क्या हो समूह को को क्या कहेंगे मेरा देशन देशन देशन देशन दुछ दुछ तो मेरा भी ये मैं, पढ़ लो से नहीं गया, तो दुछ दो दुछ दुछ दुछ आज आप कहीं आते भेजवा देखिए आप जा सकते